गीता तत्वचिंतन आत्मसमर्पण भगवत कृपा का द्वार श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कुतस्ता कसमलिदम विषमे समुपस्थितम अन्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन श्री भगवान बोले हे अर्जुन ऐसे विषम समय में यह आर्यों को शोभा न देने वाला स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह तुझ में कहाँ से आ गया भगवान कृष्ण अर्जुन को झटका देते हैं अर्जुन व्यामोह के कारण दुर्बल चित्त हो गया है इसलिए उसका उचित अनुचित ज्ञान नष्ट हो गया है जिस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए उसे वह गौड़ बना देता है और जो बात गौड़ रहनी चाहिए उसे प्राथमिकता प्रदान करता है वर्ण संकरता से उत्पन्न जो दोष उसने गिनाए उन्हें भगवान ने काटा नहीं इसका तात्पर्य यह है कि एक विशिष्ट संदर्भ में वे बातें सत्य हो सकती हैं पर आज के इस युद्ध रूपी कर्तव्य के संदर्भ में नहीं अर्जुन कुछ करने के लिए आया था और अचानक वह उसे घोर कर्म पाप पापकर्म मानने लगता है पर उसे सोचना चाहिए कि यदि वह युद्ध को छोड़कर चला जाए तो क्या वह भी एक पाप कर्म ना होगा यदि वह युद्ध ना करे तो अपकीर्ति कमाने के अतिरिक्त वह कर्तव्य से च्युत होने के कारण पाप का भागी तो होगा ही साथ ही अधर्म के उत्थान का कारण बनेगा सत्ता अधर्मी दुर्योधन के हाथ में चली जाएगी और वह निरंकुश शासक हो हो जाएगा फिर जिस राज्य में अधर्म का बोलबाला उसके पतन का क्या कहना जब पांडवों के सामने भरी सभा में पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य तथा पिता ध्रष्ट्राष्ट्र की उपस्थिति में दुर्योधन अपने ही घर की बहुद्रौपदी का कल्पनातीत अपमान करने पर उतारू होता है फिर भी कोई प्रतिकार का एक शब्द तक नहीं कहता तो इससे बढ़कर अधर्म की और क्या कल्पना की जा सकती है ऐसे अधर्मियों को बिना विरोध के शासन करने देना क्या बहुत बड़ा पाप ना होगा वर्ण संकरता का दोष केवल कुल की ही नहीं कुल की ही हानि कर सकता है और वह भी एक सीमा के भीतर पर अधर्म का यह विश्व सारे समाज को खत्म कर देगा मानवता का ही छेदन कर देगा इसीलिए श्री भगवान बड़े शब्द कड़े शब्दों में अर्जुन की भर्तना करते हैं जिसे अर्जुन ने ज्ञान समझा था श्री कृष्ण उसे कसमल की मैल की संज्ञा देते हैं ऐसा मैल अनार्यों द्वारा ही सेवित होता है यहाँ पर अनार्य शब्द किसी मानव वंश का देवतक नहीं है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ ऋग्वेद में एक मंत्र आता है विदानियान्येच दस्यवो बरहिस्मते रंधया सा धार्मिक विद्वान और श्रेष्ठ जनों का नाम आर्य है तथा इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु है मनुस्मृति भी बताती है कि संयमी और आचारवान माता पिता से उत्पन्न संतान आर्य कहलाती है इसके विपरीत जो काम वासना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जिनके माता पिता संयम और आचार से रहित हैं ऐसे लोग अनार्य की कोटि में आते हैं आर्यजन विवेक से युक्त होते हैं अर्जुन अपने विवेक को छोड़ बैठा है इसलिए श्री कृष्ण उसे धिकारते हैं कहते हैं अनार्यों के जीवन में दिखाई देने वाला ऐसा कसमल ऐसे अनुपयुक्त समय में तेरे मन में कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ तो बल्कि शौर्य की बात तेरे मन में उठनी थी कौरवों के अपमान का बदला चुकाने की ओर तेरा ध्यान होना था उनके द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में तेरी आवाज बुलंद होनी थी पर अर्जुन तो इसके विपरीत कार्य कर रहा है